पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा उपलक्षण से ब्रह्म का वर्णन जहाँ बाह्य पदार्थ के द्वारा उसके अंतरात्मा पर दृष्टि ले जाना अभिप्रेत होता है वहाँ वह बाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्मा के जानने का उपलक्षण होता है जैसे यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरो यमयत्येस त आत्मातरयाम्य मृतः जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है जिसको पृथ्वी नहीं जानती जिसका पृथ्वी शरीर है जो पृथ्वी के अंदर रहकर नियम में रह रखता है यह तेरा आत्मा अंतर्या अमृत है वेदांत दर्शन सबल रूप में और उपलक्षण में यह भेद है कि सबल रूप में बाह्य शक्ति से विशिष्ट रूप कहा हुआ होता है और उपलक्षण में उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप तद व्यक्तम आह मूर्त अमूर्त से परे ब्रह्म का अव्यक्त शुद्ध स्वरूप है जैसा कि श्रुति कहती है शुद्धम अपाप विद्धम वह शुद्ध और पाप से न बीधा हुआ है शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान वाला नहीं है किंतु ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ह। शुद्ध ब्रह्म ह। सत्य ज्ञान और अनंत है तुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति वह शुभ्र ज्योतियों का ज्योति है ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप प्रायः नेति नेति निषेधमुख शब्दों से वर्णन किया गया है क्योंकि उसका स्वरूप क्या है यह बात तो आत्मानुभव से ही जानी जा सकती है उपदेश केवल यही हो सकता है कि ज्ञात वस्तुओं से उसका परे होना जता दिया जाए जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क ने देवी गार्गी को उपदेश किया है एतद्वयि एकददारागि ब्राह्मण अभिव्य स्थू अस्थूल अणव्रस्व अदीर्घम अलोहित अस्नेह अछायातमो वाव्या असंगम अर अरसगंध अच अप्राणम अमुखम मात्रम अनंतरम बाह्य न तदस्ना किंचन न तदस्ना कसन हे गार्गी इससे हे गार्गी इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं वह न मोटा है न पतला है न छोटा है न लंबा है न लाल है उसमें कोई रंग नहीं है बिना स्नेह के है बिना छाया के है बिना अंधेरे के है वह वायु नहीं है आकाश नहीं है वह असंग है रस से रहित है गंध से रहित है उसके नेत्र नहीं श्रोत्र नहीं वाणी नहीं मन नहीं उसके तेज जीवन की गर्मी नहीं प्राण नहीं मुख नहीं परिमाण नहीं उसके कुछ अंदर नहीं उसके कुछ बाहर नहीं न वह कुछ भोगता है न कोई उसको उपभोग करता है यदद्रेश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुस्त्रोत्र तत्णिपादम निभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्ययम तद्भूत परिपश्य धीरा जो आँखों से दिखलाई देने वाला नहीं है जो हाथों से ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसका कोई गोत्र नहीं है जिसका कोई वर्ण रंग अथवा आकृति नहीं है जिसका ना भौतिक चक्षु है ना स्रोत्र है जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं जो नित्य है विभू हैं सर्वव्यापक हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं जो नाच रहित हैं जो सब भूतों का योनि है उसको धीर लोग देखते हैं न तचुर्गछति चक्षुर गच्छति न गच्छति न मनो न विदो न विजानीमो यथ तदनिषद अन्न दवा तद्दिताधो अविदी शुश्रूम पूर्व ये न्याचक्षुरे केषद न वह नेत्रपहुता है न वाणी वाणीपहुषती है न ही मन पहुता है न समझते हैं न जानते हैं जैसे उसका उपदेश करें वह जाने हुए से निराला है और न जाने हुए से अलग यह सुना है पूर्वजों से जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है